अमृत में ही भागवत कथा का सरस रसपान हम सब कर रहे हैं हमने कथाओं के माध्यम से जाना है कि ये गुरुकुल की शिक्षा के पाठ्यक्रम है ये केवल मनोरंजनार्थ तथा कथित भक्ति के ग्रंथ नहीं है ये लादने वाले नहीं पहचाने और जीने वाली कथाएं हैं और गुरुकुल में हम छात्रों को वेद का अमृत ज्ञान इन्हीं लीला कथाओं के माध्यम से कराते हैं और हमने इस बात को भी इस को भी अच्छी तरह से पहचान लिया है कि परमात्मा का लीलावतार खाली परम हटा दो तो आत्मा ही होता है और आत्मा घटघट वासी है मेरी कथाएं सुनाती मुझको अतीत के अमृत ग्रंथ और क्योंकि मैं अपने को पहचानता नहीं हूं इसलिए कथा समझ नहीं पाता हम लोगों ने बहुत सी चर्चाएं की और अब हम जो गहराई से इस सत्संग को कर रहे हैं हमें मानने में कोई संदेह नहीं है कि जीवन जगत एक नाट्यशाला है और हम सिर्फ किरदार निभाते हैं वी आर मियर एक्टर्स आज तक हम अपने ही शरीर का एक जिंदा कोश नहीं बना पाए सामर्थ्य कहां है बोरा भर मट्टी खाद बटोर कर पेड़ों की शरण हुए बिना हम अन्न का एक दाना नहीं बना पाए हमें आता नहीं है फिर कौन सी अंधता हमें दंभ दे जाती है और हम पागल हो जाते हैं बड़ी विचित्र बात है हम सिर्फ एक पात्रता एक नाटक भर ही तो जी रहे हैं और बिल्कुल पात्रों वाली अवस्था हमारी है जैसे रामलीला मंच के पात्र होते हैं इससे आगे हम कुछ भी नहीं है मंच पे लड़के आते हैं एक लड़का दशरथ बनता है एक कौशल्या बनता है एक जानकी बनता है एक श्री राम हो जाता है एक लड़का राम बनता है एक लक्ष्मण बनता है और कुछ रावण मेघनाथ और असुर आदि बन जाते हैं इनमें न तो कोई राम है ना कोई रावण है ये राम और रावण अच्छाई और बुराई का अभिनय करके दिखा रहे हैं केवल पात्रता भर ये लड़के जी रहे हैं हमने भी तो उंगली बनानी न आई बेटा बेटी का बनाए थे लेकिन उन तमाम हम एक अंधे धृतराष्ट्र से भी अंधेरे के जिए हैं मेरा मेरा गाते रहे और उसी अंधता को हमने अपनी पूजा भक्ति भी बनाया है क्योंकि भगवान भी आपको बिना वाला दिखा क्या आश्चर्य होता है उल्लू भी रात में देख लेता है हम न दिन में देख पाए न रात में देख पाए हम अपने को ही नहीं देख पाए और फूले फूले फिरे हम बड़े काबिल हैं हम बड़े विद्वान हैं हम बड़े कारगर हैं और हम बड़े कारसाह हैं और हम में क्या क्या सामर्थ्य है और दुनिया को तोलते फिरे अपना शकल दिखाई ही ना पड़ी हमें क्या बात है और सिर्फ पात्रता भर जिए है कपड़े पहनाए मंच के डायरेक्टर ने डायलाग रटाए रामीला कमेटी के डायरेक्टर ने चलना फिरना सिखाया उसने बोलना सिखाया उसने क्रीट मुकुट पहना है डायरेक्टर ने और हमने केवल नाटक किया और नाटक करके जब जाने लगे तो सारे कपड़े उतार लिए डायरेक्टर ने क्रीट मुकुट रखा लिए डायरेक्टर ने जैसे आए वैसे लौट गए यही अवस्था तो हमारी भी है आत्मा डायरेक्टर ही हमें कपड़े पहनाता है ना मम्मी ना पापा वो तो दो बर्तनों की तरह निमित है करता तो विधाता है फिर उसी ने चलना फिरना बोलना सिखाया वही मेरे लिए निरंतर भोजन लाया उसी ने मेरे जूठे अन्न को शबरी का नाम बन और में लौटाया मुझे ताकत और ऊर्जा दी और मैं अंधा देखो उसे एक बार भी तो न पहचान पाया ना उससे अपनी पहचान ही खोज पाया मालाएं फेर रहा था पता नहीं कौन से ड्रामे कर रहा था इसीलिए कोई अच्छाई भी ना आई बस कपट ही जी पाया मुझे कुछ आया भी नहीं और जब मंच से उतरने लगा तो उसने कहा कपड़े उतार के जाना होगा ये तन का कपड़ा मेरा पहनाया है उसने सारे कपड़े उतार लिए हड्डिया तक न छोड़े मांस भी ले गया और कहा अब अपने घर जाओ प्रश्न ये है कि घर कहाँ है मेरा कौन हूं मैं जो इस मंच पर डायरेक्टर के द्वारा लाया गया मेरा परिचय कहा क्या है मैं किस गली किस मकान में रहता हूं मेरे मां बाप कौन है क्या हमने कोई हरे ओ क्या हम में से कोई जानता है कि उसका घर कहाँ है कौन है वो कहां से इस मंच पर अभिनय के लिए आया था रामलीला के और रामलीला के बाद कहा जाएगा रामलीला के मंच के पात्र जानते हैं फलाने के बेटे हैं ये इनकी माँ है इस मोहल्ले में इस गली में इस मकान में रहते हैं वो रामलीला के अलावा वो ये काम करते हैं उनके मां बाप का ये धंधा व्यवसाय है तेरे माँ बाप कौन है तेरा घर कहा है कहा जाना है तो? क्या हम कभी भी ईमानदारी से जानना नहीं जाएंगे अथवा दूसरों की को देखते रहेंगे और अपने से अनभिज्ञ अंधे के अंधे रहेंगे हम सब जानते हैं कि मंच से उतरना होगा मौत सबको आएगी अरे तो कहां जाओगे कहां से आई थी तुम तो? क्या नाम है तुम्हारे मां बाप का किस गली में किस कॉलोनी में किस मकान में रहते हो तुम कौन कौन है तुम्हारे परिवार के सदस्य हर एक्टर जानता है कि मंच को उतरते मुझे अब अप अपने घर फलानी जगह जाना है तुझे कहां जाना है पूछ तो डाला आज अपने से उम्र जा रही है मौत के क्षण करीब हो रहे हैं और एक बार भी मैं अपने साथ पूरी तरह से ईमानदार नहीं होना चाहता हूं सत्संग के नाम पे पूरे भजन पीटना चाहता हूं सत का संग नहीं करना चाहता सत को नहीं खोजना कहा जाऊंगा मैं और गुरुकुल शिक्षा में हम छात्रों को शिक्षा के आरंभ में ही बता रहे हैं कौन है वो किस गांव से आए थे क्या नाम है उनके माता पिता का और कैसे आए वो जगत लीला में नाटक करने के लिए कहा है घर द्वार और इसे हमने वेद की रिचाओ और कथाओं में जाना है लेकिन क्योंकि मैं अपने साथ ईमानदार नहीं हूं मुझे विशांतता से फुर्सत नहीं है इसलिए जानता हूं और फिर बुला देता हूं भूल जाता जबकि गुरुकुल के छात्र छोटे छोटे बालक इसे हृदयंगम करते हैं आत्मस्त करते हैं प्रभु भक्ति के नाम पे वो ड्रामे और नौटंकिया नहीं करते झूठ और कपट का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं होता है वो दूसरों के प्रति दया करते हैं लेकिन अपने प्रति अतिशय निर्मम होते हैं कोई महत्व तो नहीं रखते हम अपने लिए अतिशय विनम्र हैं और दूसरों के लिए अत्याधिक निर्मम हैं। क्या बात है और फिर भी हम मानते हैं कि हम बड़े भक्त हैं वो सब पर दया करते हैं, लेकिन अपनी भूलों के लिए अपने को क्षमा नहीं करते क्योंकि यदि भूल को क्षमा मिल गई तो वो कल महापाप बन जाएगी और सर्वनाश कर देगी मेरा वो जानते हैं हम नहीं जानते हम तो उन्हें उपलब्धिया मानते हैं झूठ को कपट को फरेब को असत्य को उसे तिजोरिया भरते हैं मन की क्या बात है जबकि श्री कृष्ण की कथा मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण था और हम इस पूरी लीला कथा को महाभारत महाकाव्य के साथ ही पढ़ते चले आए कथा में प्रवेश करते हैं कि रुक्मिणी जी से श्री कृष्ण को एक संतान की प्राप्ति है और उनका नाम है प्रद्युमन क्या नाम है प्रद्युम्न प्र अजर अमर द्युम्न माने ज्योतियों को धारण करने वाला ये प्रद्युम्न है और उनकी जो दूसरी पत्नी है सहित भामा है उनसे भी उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई है जिसका नाम है सांभ सा अम स है जो जो उसके नेत्रों में ज्योति हो उसे सांब कहते हैं लेकिन आंखों की ज्योति बहुधा भ्रम भी पैदा कर जाती है सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से हुआ है और इस प्रकार श्री कृष्ण और दुर्योधन संबंधी है निकट संबंध है कहाना कि संबंध पता नहीं क्यों मेरी मानवता भी चाट जाते हैं लेकिन महाभारत में ऐसा नहीं होता है। और जीवन एक महाभारत है जिसे हम सब लड़ते हैं हर सांस हमारे शरीर का प्रतीक कोष युद्ध करता है प्रतीक्षा ऐसे ही समय में थोड़ा सा महाभारत को यहाँ छूते हुए चलना पड़ेगा नहीं तो जिस कथा में बीच में गैप आ जाएगा तो संक्षेप में चलते हैं क्योंकि महाभारत पूरा महाकाव्य हम रहस्य लीलाओं का पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं कि महाभारत महाकाव्य की सृष्टि कैसे हुई थोड़ा इसकी चर्चा कर लेते हैं जब हम महाकाव्य को खोलते हैं तो इस महाकाव्य के रचयिता, प्रणेता सूत्रधार महाकवि भगवान वेद्यास है कृष्ण द्वाय तो महाभारत महाकाव्य जो एक रहस्य लीला का महाकाव्य है इसके खुलते ही जैसे ही पर्दा उठता है सुंदर वन का प्रदेश है पहाड़ है नदी का तट है वसुधारा है एक विशाल गुफा के द्वार पर महर्षि वेदव्यास वेद विचार मग्न बैठे हैं उन्हें न तो समय का भान है न अवस्था का विचारों में ऐसे खोए हैं कि उन्हें अपनी भी सुधि नहीं है वे अपनी कल्पनाओं में बहुत गहरे उतर चुके हैं तभी भगवान ब्रह् जी पर ब्रम व पधारते हैं प्रकट होते हैं वे, वेद व्यास उनका भी भान नहीं ले पाते इतने गहरे विचारों में तो ब्रह्मा जी स्वयं पुकारते हैं कि मह आप बहुत गंभीर चिंतन में हैं ऐसा क्या सोच रहे हैं आप जो देखा के सामने स्वयं परमेश्वर खड़े हैं ड़बड़ा कर उठ जाते हैं वेदव्यास और उठकर उन्हें प्रणाम करते हैं उन्हें विराजते हैं उनका पाते अर्ग करते हैं स्तुति वंदन करते हैं और उनके आदेश पर स्वयं बैठ जाते हैं उनके सम्मो तब ब्रह्मा से पूछते हैं कि वेदव्यास व्यास तुम कौन से महा में खोए हुए थे उत्तर तो देते हैं वेद व्यास हे परम रम कुछ ही काल के उपरांत यह सूर्य परिवार पृथ्वी सहित कलयुग में प्रवेश करने वाला है देव देवलोक से दूरी इसकी निरंतर बढ़ती जा रही है महाविनाश तथा अनंत दूरियों के कारण आवागमन भी अब संभव नहीं है दुर्लभ होते जा रहे है इंद्र भी अपने अंतिम यानों के साथ लौट चुका है और अब कलयुग पर्यत देवलोक अर्थात क्षीर सागर का वो स्थान जहां जीव की उत्पत्ति हुई है धरती के जीव के लिए पहुंचना संभव नहीं होगा उन्हें कर्मयुग पर्यंत इसी धरती पर आवागमन के नाटक खेलने पड़ेंगे कोई बिरला ही होगा जो पवन सुत की तरह उड़कर फिर उन ऊंचाइयों को पाएगा अन्यथा सबको सतयुग पर्यंत यहीं भ्रमित रहना पड़ेगा वेद के अमृत ज्ञान मनुष्य के लिए अतिशय दुर्लभ हो जाएंगे वे बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि वो कौन है और क्या है वो क्यों है वो एक इक्मात्म है वो शब्द का अर्थ भी नहीं जान पाएंगे है ना? आप ना हिंदू है ना मुस्लिम है ना सिख है न ईसाई है न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है न वैश्य है न शोध है जीव की संज्ञा इक्श वाकू है क्या आप जानते हैं नहीं मैं काम कहा से आया मुझे कुछ अता पता नहीं इक्ष माने इच्छा वाकू माने शब्द कह हम ब्रह्मा जी की इच्छा के और शब्द से प्रकट हुए उनके मानस पुत्र हैं इक्ष्वाकु हैं ये इक्शवाकू शब्द का अर्थ है ये नाम ये पहचान सिर्फ मंच की औपचारिकताएं हैं अन्यथा जीव मात्र इक्ष्वाकु है कहा वो इसको भी नहीं याद कर पाएंगे तो विधाता नहीं नहीं वेदों के उस ज्ञान को गुरुकुल में सरल करने के लिए एक अति दुर्लभ महाकाव्य की कल्पना की है यह सोलह लाख श्लोकों का महाकाव्य है जिसका मैं नाम महाभारत रखूंगा और महाविष्णु द्वारा श्री राम और श्री कृष्ण रूप में अवतरित होकर की गई रहस्य लीलाओं का अनावरण करेगा और गुरुकूल में वेद पढ़ाने के ये के लिए ये अद्भुत महाकाव्य होगा सरल और सरस बनाकर वेद की गंभीर रहस्यों को जीव तक आएगा गई ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया मैं अपनी अंतरदृष्टि से तेरे सोलह लाख श्लोकों के महाकाव्य को देखना, रहा वेद व्यास वो विश्व में अप्रतिम अद्भुत विलक्षण तथा अकेला होगा कोई दूसरा नहीं वेद व्यास ने कहा भगवान उसके बारह लाख श्लोक देवले देवलोक के लिए हैं। जिसे देव नारद सुनाएंगे और ये लिखा नहीं जाएगा इसके तीन लाख श्लोक पित्रलोक के लिए है जिसे मेरे पुत्र सुखदेव सुनाएंगे ये भी लिखा नहीं जाएगा केवल एक लाख श्लोकों का महाकाव्य मैं मृत्यु लोक के लिए लिखना चाहता हूं जिसे मेरे परम शिष्य उग्रष्टा धरती पर मनुष्यों को सुनाएंगे और ये गुरुकुल -गुरु शिक्षा में कैसा संबद्ध होगा मैं इसी एक लाख लोगों के काव्य के लिए चिंतित हूं किसे लिखेगा कौन इसका लेखक कौन होगा तो कहा वीध्यास जिन्होंने वेदों के संकलन में तुम्हारा सहयोग किया है वे भगवान विनायक गणपति ही इस महाकाव्य के भी लेखक होंगे तुम विघ्न विनाशक गौरी नंदन गणेश का आवाहन करो अब ब्रह्मा जी चले गए अंतर ध्यान हो गए वेदव्यास ने विनायक का ध्यान किया भगवान गणेश प्रकट हो और उन्होंने अपना मंतव्य तथा ब्रह्मा जी की इच्छा बताई तो विनायक ने कहा कि ब्रह्मा जी की इच्छा को का करना चाहूंगा वेद व्यास परंतु एक समस्या है बोले क्या कि मेरे पास समय नहीं है समय नहीं है मेरे पास तुम बोलते जाओ मैं लिखता जाता हूं यहां तक तो ठीक है लेकिन अगर तुम सोचने के लिए बैठ गए तो मेरे पास वो समय नहीं है कहा क्या मुझे एक क्षण भी नहीं देंगे कहा एक क्षण का शतांश भी नहीं दूंगा तो देख व्यास ने कहा कि भगवान एक शर्त मेरी भी है भगवान एक शर्त मेरी भी है क्या कि मेरे ग्रंथ का जो रितम है अर्थात वो सत्य जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है फॉर ऑल टाइम्स टू कम कि वो नित्य सत्य जो कभी नहीं बदलता है और सब पर सम्यक भाव से है लागू होता है उस अंतर में सत्य को रित को जाने बिना आप भी नहीं लिखेंगे मेरे बोले हुए श्लोक कहा में बोले क्या रहस्य लिखाएगा वेद व्यास ने कहा कि भगवान एक बार फिर मेरी इस शब्द पर विचार कर ले मेरे इस महाकाव्य के रहस्य को मैं जानता हूं सुखदेव जानते हैं संजय भी इसे जानता है, है।, है अथवा नहीं मुझे बहुत संदेह है और फिर कोई नहीं जानता है विनायक आप भी नहीं जानते का फिर भी हमें तुम्हारी शर्त स्वीकार है और वे मान जाते हैं वेदव्यास व्यास श्लोक बोलते जा रहे हैं और गणपति की कलम रुक गई का भगवन क्या बात है कहा वेदव्यास ठहरो हमारे इस महाकाव्य के रहस्य को पहले इसमें रित को तो ढूंढ लूं वो रितम क्या है उसको जाने बिना मैं भी तो नहीं लिख सकता और वही हमने रितम सहित इस महाकाव्य का पाठ किया अपने पूर्व के प्रवचन माला में बरसों से करते आ रहे हैं ये वो महाकाव्य है जिसने मुझको मेरी पहचान दी जिसे चचा डार्विन भी नहीं दे पाए वो अमीबा और बैक्टीरिया से ही मुझे बनाते रहे लेकिन विलक्षण ढंग से इस भारत ने जीव को उसका परिचय दिया और जीवन को समीकरण दिया इक्वेशन दिया उसे तीन भागों में जीवन को बांटा है शरीर जो प्रकृति प्रदत्त घर है आत्मा जो इस घर का जनक निर्माता रक्षा रक्षक है जो सारथी या शरथ को जीवंत कर रहा है और जीव आत्मा अर्थात हम सब जीव जो इक्शवाकु हैं इस घर के टेनेंट कह लीजिए इस घर में रहते हुए इस घर को भोगने वाले इस घर के बिना हम रह नहीं सकते हम वो किराएदार हैं बिना इक्वेशन के कोई भी विज्ञान कोई अनुसंधान नहीं कर सकता सिर्फ चचा डारविन कर सकते है इसीलिए हमने उनको मेडिकल साइंस से हमेशा अलग ही रखा था आरंभ से ही करते हैं कि जब तक अमीबा और बैक्टीरिया डबल सेल नहीं होंगे हम डार्विन को एजुकेशन में नहीं लेंगे लेकिन यह महाकाव्य एजुकेशन में सदा से रहा है गुलामी की एक गंदी मोहर के कारण हम अपने से ही कट गए और हमने इस महाविज्ञान की महत्ता को कभी नहीं जाना इसे ज्योतिर्वेद के विभिन्न सोफान के तीनों खंडों में उपन्यासों में हमने स्पष्ट किया है एक बिल्कुल उपन्यासिक कथाओं के रूप में आपको फिर आपका परिचय देना चाह है हाँ कि जिससे एक रिक्शा वाला और एक प्रोफेसर भी समभाव से उन पुस्तकों में अपने को खोज सके उसका एक उद्देश्य कि मैं एक कूं ये परिचय मुझे महाभारत देने दिया और कृष्ण की कथाओं में मैं स्वयं को लीलाओं में खोज पाया कि किस प्रकार आज भी हर जीव की उत्पत्ति शरीर रूपी जेल में होती है जहां मन कंस का राज्य है वसुदेव अग्नियों का देवता आत्मा और ब्रह्म ज्वाला देवकी देव से देवकी है ज्योतिया ही मुझे पुनः अन्न से शिशु का रूप प्रदान करते हैं, और जब मैं प्रकट हो जाता हूं, से बाहर आता हूं तो मुझे नंद रजशोदा की भांति कोई पालता है क्योंकि आत्मा वसुदेव और ब्रह्म ज्वाला देव की फिर दृष्टि गोचर नहीं होती है वो मेरे में ही समा जाती है मेरी कथा सुंदर मनोरम रहस्य लीलाओं के द्वारा मैं जानता रहा एक और महाभारत विशुद्ध ऐतिहासिक घटनाक्रम है एक सत्य घटना है दूसरी ओर भगवान वेरव व्यास उसी घटनाक्रम को प्रत्येक पात्र को मेरे जीवन का एक भाव बनाकर मेरी एक पहचान बनाकर मेरे जीवन के इस महासमर को जो हर क्षण मेरा मायाओं के साथ हो रहा है एक महाभारत के रूप में दर्शाते हैं और आश्चर्य है कि मैं पांडवों की तारीफ करता हूं और धृतराष्ट्र और कौरवों का बनके ही जीता हूं इस विसंगति को दूर करने के लिए ही सत्संग है न कि खाली भजन पीट लेने के लिए कोई सत्संग होता है यदि विसंगतियां नहीं गई तो सत्संगति कैसे होगी सत्संग तो हुआ ही नहीं इस एक लाख श्लोकों में सोलह लाख श्लोक समाये हुए हैं ये रहस्य लीला ग्रंथ है और हमने सारे पढ़े हैं इसमें बारह लाख श्लोक देवलोक अर्थात अध्यात्म हैं एक ही आना इतिहास है इसमें हा? पुराने जमाने में रुपए में कितने आने होते थे अभी भूले तो नहीं होंगे सोलह आने तो सोलह ही पैक्ष लोग हैं यहां एक अनाकूल इतिहास है इसमें बारह नाम इसमें देवलोग अर्थात अध्यात्म है जो छिपा हुआ है वो सत्य जो सब पर अनिवार्य रूप से घटता है यूनिवर्सल है सार्वभौम है विश्वव्यापी है और जिसे काल भी नहीं बदल सकता है हाँ, समझ में आ रहा है ये काम का हाँ, विलक्षण है ये न भूतो न भविष्यती और तीन लाख श्लोक हैं इसमें लोक के लिए अर्थात ये प्रकृति ये वनस्पतियां इनसे मेरी पहचान ये शरीर देह संबंधी सब कुछ है और जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं तो जब श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हुए हम कथा में प्रवेश पाते हैं ये परिचय दिया है इस महाकाव्य को अपने अप, अलग अलग स्तरों पर जानो एक आना इतिहास बारह आने आध्यात्म और तीन आने कर्म कांड पितृपक्ष मेरा जीवन धर्म कर्म मेरी प्रतिबद्धताएं और वो सब कुछ है वो पितृलोक हम इसे पुनः दोहरा भी सकते हैं यदि आप लोग चाहेंगे तो फिर से ले चलेंगे आपको इस महाकाव्य में क्योंकि ये वो काव्य है जो मेरे जीवन की प्रतीक धड़कन है सांस है इसीलिए मैं धड़कता और अपनी पहचान खोजता हूँ मूर्ख इसमें जाते ढूंढते हैं अपने कुटुंब ढूंढते हैं समझदार इसमें अपनी पहचान खोजते हैं और उस पहचान से जोड़ किस नाटक के बाद कहां जाना है अपना घर खोज लेते हैं अपने नाते रिश्ते ढूंढ लेते हैं तो जब उन्हें पता चला वसुदेव को सूचना आई कि कुंती के कुंती अपने सभी बेटों के साथ लाक्षा गृह में दहन हो चुकी है कृष्ण और बलराम ने इस बात को एक सिरे से नकार दिया द्वारकाधीश ने उसी समय द्रौपदी स्वयंबर की सूचना आई और न्योता आया तो श्री कृष्ण और बलराम वहां पहुंचे इससे पहले पांडु पुत्रों से उनका परिचय केवल जानते हैं मुलाकात नहीं है और ये वो समय है जब पांचों पांडव अभी अविवाहित हैं और श्री कृष्ण के दो बेटे हैं जो धीरे धीरे व्यय की ओर जा रहे हैं हृदय और सांब। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर रहा होगा और आपके तमाम टीवी सीरियल में श्री कृष्ण पांडवों को बड़े भैया कहके बुला रहे <laughs> लगता है इतिहास की परख भी अब लोगों को नहीं रही है वो अभी बालक है युवा हो रहे हैं और कृष्ण के बेटे हैं दोनों में ये आयु भेद है <laughs> तुम्हें बड़े भैया <भ्रिया> कौन है <laughs> युधिष्ठिर ये श्री कृष्ण नहीं और एक, एक बहुत बड़ा स्लोगन है हे आर्य पुत्र तो ईरानी थे और सारे महाभारत महाकाव्य में शब्द का कहीं संबोधन नहीं अच्छा मजा यह है कि ईरानियों का नाम है और वहां औरत को स्वर्ग में भी घुसने की मुमानियत है तो इसलिए आरी पुत्री कोई नहीं कहता सब आरी पुत्री ही कहते हैं सीरियल में भी क्या मर्यादा बांधी है आर्यानों की जबकि भरतखंड के भारत हम सदा से रहे भारत ही हमारा जाति संजक नाम है लेकिन हमारा हमारी धरती की पहचान को भी गुमराह करने के सारे सद हुए हैं आज भी हो क्यों आर्यपुत्री नहीं बोलते ना रामायण सीरियल है ना महाभारत में ना महाभारत में क्योंकि अगर आर्यपुत्री कह दिया तो आर्यान की तोहहीन हो जाएगी अरे दो जखी क्या बाहिष्ट जाएगी <laughs> अजीब बात है और विदेश की गंदी बद्दी गालियों को हम बड़े प्यार से सीरियस लगा लेते हैं या तो हम हिंदू कुछ पर्वत के बंजारे हिंदू बन जाते हैं ऋषियों से हमारा कोई संबंध नहीं है इस धरती से भी कोई रिश्ता नहीं यह इंडियन हो जाते हैं कोई विदेशी है क्योंकि तो अंग्रेजी नाम भारत खंड के भारत कहलाने में हमें लज्जा लगती है भाजपा को भी भारतीय जनता पार्टी वालों को भी बड़ी विचित्र बात है तो भगवान वासुदेव और बलराम जी वहां स्वयं में पधारे और फिर हम लोग उस स्वंबर कथा में सब पढ़ा था क्या हुआ कि जब अर्जुन ने ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने मछली के आंख को बीज लिया और कर्ण आदि सब ने सबने उनका विरोध करना चाहा तो सबको मुंह की खानी पड़े दुर्योधन को कर्ण को सभी को तुम तो श्री कृष्ण ने दृष्ट दे को भेजा कि वो देख के तो लौट क्या है? तो उन्होंने तो बताया कि वो तो कौनती हैं माता और उनके पास बेटे हैं तो पहली मुलाकात बुआ कुंती से श्री कृष्ण की हुई ये इनकी बुआ है रिश्ते हैं क्या बस में और वहां से ये सब इकट्ठे हुए और तब से श्री कृष्ण ही की संरक्षण और छत्रछाया में पांडवों को राज्य का विभाजन हो करके एक अंश दिया गया और फिर उस साम्राज्य को आगे तक बढ़ाया बलराम और श्री कृष्ण है यहां से श्री कृष्ण का इस महाभारत महाकाव्य में वस्तुता प्रवेश होता है बाल लीलाएं और उनकी कथाएं हैं लेकिन पांडवों से उनकी भेंट नहीं है महाकाव्य में क्योंकि जो ऐतिहासिक घटना है महाकवि ने उनके साथ भी पूरा न्याय किया है उन्होंने उनके साथ भी पूरा न्याय किया है गोविंद हरि हरि ओम नारायण हरि तो यहाँ भगवान से उनकी मुलाकात होती है और फिर वे प्रकट होते हैं लाक्षाग्रह के बाद वे गुप्तवास के बाद प्रकट होते हैं और धृतराष्ट्र को न चाहते हुए भी उनका सम्मान करना पड़ता है और उसका कहना है कि क्योंकि वो दुर्योधन को युवराज घोषित कर चुका है इसलिए राज्य के दो अंग किए जाते हैं और पांडवों को एक छोटा सा हिस्सा दे दिया जाता है खांडव का यह हमने महाकाव्य में पढ़ा और जब राजसूय यज्ञ की बात आती है तो ये होता है कि इसका विरोध देखिए पांडवों ने राज लेने के बाद ही राजसूय यज्ञ की ओर बढ़ गए कि वो निमित राजा बनेंगे अन्यथा श्रीहरि का होगा मैं तो चौथी पीढ़ी तक अपनी एफडी नहीं छोड़ना चाहता हमने हाँ। राजस्व यज्ञ को विस्तार से जाना था कि राज माने ज्योति और सूर्य माने उत्पन्न करना कि मैं अभी से इस नाट्यशाला के नाटक को निमित्त धर्म मानता हुआ मंच की औपचारिकता मानता हुआ ही जीऊंगा घर नारायण का शरीर उनका पति पत्नी परिवार सब कुछ उसका मैं उनका निमित्त प्रतिनिधि बनकर इस धरती पर जगत नाट्यशाला है और मैं पात्र बनकर जीऊंगा इसका नाम था राजस्वी है। लेकिन इस यज्ञ को अर्थात अपने आप को एक नैमितिक जीवन देने के लिए भी स्पर्धा है कि जब भी कोई राजा राजा कार्ती मत समझिए केवल एक राजा आप में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पुरखा आपका राज्य यज्ञ करता था आज आप राजस्व यज्ञ की जगह मकान लिपट यज्ञ करते हैं। ये कोई नया यज्ञ है जिसे आप हर लोग हर कोई बड़े प्यार से करता है करते थे कि नहीं जब ये शरीर टेम्परेरी है तो यहां मेरा परमानेंट क्या है निमित्त ही तो हूं और अगर ईश्वर ने मुझे निमित्त नहीं बनाया होता तो मुझे सांसें धड़कने बनाने जरूर सिखा दी होती मुझे बच्चा बनाना भी बता दिया होता क्या वो बता नहीं सकता लेकिन तो उसकी इच्छा है कि जगत को मैं एक निमिट पढ़ते रहूं इसीलिए तो विधाता मुझे यह रहस्य देता नहीं है उसकी इच्छा मात्र से मैं सारे ज्ञान पा सकता हूं वो मुझे भीतर है लेकिन विधाता ने इन्हें बंद कर रखा है क्योंकि अभी मैं एक निमित्त कलाकार हूं पहले मुझे इसमें पारंगत होना है और तब मुझे उस ज्ञान में आना है इसकी मर्यादा ही है और मैं मर्यादाओं को लाभ करके अमर्यादित होकर अपने को विधाता बना लेता हूं मेरा घर है मेरे बच्चे हैं यह मेरा पागलपन है तो हर व्यक्ति राजस्वी यज्ञ करता है राजस्वी यज्ञ का अर्थ होता है जो मैं जीता सो मैं जीता जो मैं हारा सो मैं हारा आज सब कुछ श्रीहरि को अर्पित हार भी और जीत भी और मैं हुआ निमित और खांडा प्रस को सजाते ही उन्होंने कहा कि अब वो निमित धर्म को धारण करेंगे आप लोग कब करेंगे भाई जब बताइए तो अपने को भी बता लीजिए अब अपने से तो ना शर्माइए लेकिन जब वो राजस्वी यज्ञ करता है तो वो अपने सभी मित्रों शत्रुओं को निमंत्रण देता है ये चुनौती है कि भई आज सब कुछ मैं श्रीहरि को अर्पित करने जा रहा हूं अगर आप में से किसी को मुझसे कुछ लेना देना हो तो समय है आचा कोई कस्में बांध रखी हूं युद्ध करना चाहते हो, मुझे नहीं जाना देना चाहते हो, तो भी आ जा तो जब राजस्व यज्ञ की बात आई तो कृष्ण ने कहा कि बाकी सब राजा तो मान जाएंगे क्योंकि हर राजा जब एक राजा निमित्त धर्म को जा रहा है तो सबके सुख का कारण है वो विरोध नहीं करेंगे वैसे कथाओं में तो बहुत कुछ लिख दिया गया है बाद में लेकिन अशुद्ध राज जरा संत आपके खिलाफ जरूर जाएगा इसलिए पहले उससे हमें निपटना होगा इस धर्म को करने के उपरांत ही हम जा पाएंगे ये जरासंध एक कैरेक्टर है कृष्ण की कथा में तो इसको लेना पड़ेगा मैं यहां पर आप जानते हैं ना ये कृष्ण के क्या है एक प्रकार से नाना है माता में है है ना कंस के ससुर है ना और कंस इनके मामा है कृष्ण के तो कहा है? राजस्वी यज्ञ शांतिपूर्वक नहीं निपट पाएगा जैसे कि आप जानते हैं ना तुलसीदास ने भी बड़ी तारीफ करी है कुछ लोगों की मालूम है ना मानस की चौपाई में बहुत लंबे चौड़े पेज लिखे हैं बंद हूं खल के पाए बिल कारण जो दाएं दाए बाए <laughs> वो भूंगे डालने के लिए शरारत के लिए आएंगे और इस बार तो जन्माष्टमी में 25 लोगों को पकड़ के ले गए सुना बहुत मारा उनको सारा क्रिमिनल यहां इकट्ठा था, था ये कौन लाया किसके आवाहन पर आए मालूम नहीं ना। तो कहा कि जरासंध खन है इसको निपटाए बिना राजस्वी जैसी सतसंगति भी नहीं हो पाएगी और कहा कि इसे मल युद्ध के द्वारा ही पराजित किया जा सकता है तो भी श्री कृष्ण और अर्जुन तीनों वहां गए और उन्होंने उससे युद्ध की कामना की कहा कि हम तीनों में किसी को चुन लो तो इतना आतताई होकर के भी जरा संत उतना घटिया नहीं है वो इतना घटिया नहीं है जितने आज के खल होते उसने कहा कृष्ण मैं जानता हूं तुमने सं मानियों को वचन दिया है कि तुम तो मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि तुम वचनबद्ध हो इसलिए तुमसे नहीं लड़ता मैं भीम से युद्ध करूंगा ये तगड़ा है अर्जुन तो दूल्हा है और जरासंध की और भीम की मल युद्ध शुरू हो गया अति बलशाली है जरासंध जरासंध की कथा हमने जानी है संक्षेप में जान ली है जब जरासत के पिता को संतान का सुख नहीं था उनके तो दो पत्नियां थीं जिनको वो समान भाव से प्यार करते थे कहते हैं बटी हुई लॉयल्टी डिसलॉयल्टी होती है जब आप दो विचारों में बंध जाते हैं आप धुरंधर बेईमान हो जाते हैं और उसका रिजल्ट विनाश ही होता है इसीलिए सदा एकत्व की बात करते हैं तो वो ऋषि के पास गए रोए धोए उन्होंने फल दे दिया कि पत्नी को खिला दो और तुम्हारा ये यशस्वी पुत्र होगा तो वो फल लेके आए तो उन्हें ध्यान आया पत्नियां तो दो हैं और फल एक तो उन्होंने क्या किया दो टुकड़े कर दिए उसके आधा एक पत्नी को खिला दिया और आधा दूसरी को खिला दिया और समय के साथ दोनों के आधे आधे बेटे हुए बीच में से चिरे हुए चाकू से आधा एक के हुआ और आधा एक के हुआ ये अजीब उत्पत्ति देकर के महाराज घबरा गए और उन्होंने कहा जाके इसको दफना दो मार दो इन बच्चों को यहां से ले जाओ ये तो बड़े भी हैं, है आधा एक में के पेट से निकला आधा एक के पेट से क्या करें? कुछ समझ में नहीं ले फेंक दिया उसने सोचा क्यों मारना है ये तो वैसे ही कटे हैं, अपने आप मर जाएंगे पशु खा जाएंगे और उसको भूरे पे डाल के चली गई दासी गिद उसके ऊपर मंडराने लगे तो एक जरा नाम की राक्षसी थी उसकी निगाह ऊपर पड़ गई और उसने उन दोनों को देखा तो उसको बड़े विलक्षण लगे और खेल खेल में जो उसने जोड़ा तो वो जिंदा होकर रोने लग गया दोनों टुकड़े जुड़ गए जरा संत है ना? और वो लेकर के राजा के पास आई कि राजन ये आपका बालक तो जिंदा हो गया तो राजा ने उसे फिर अपने पुत्र रूप में स्वीकारा और उसका नाम रखा जरा ये कथा है अति है नहीं समझे तुम जरा माने जीव संध माने संधिया तुम लाख बचो भौतिकताओं से ये जरा संध है फिर निपट जाएंगे और फिर भक्ति का रस ज्यादा रहेगा तुम्हारा फिर वही कपट फिर वही झूठ फिर वही फरेप वही तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगे और तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा कुल सहित ये जरा संध है ये किसी को क्षमा नहीं करते अभी कसम खा के गए स्वामी जी अब पीना छोड़ दिया तीन महीने बाद फिर बोतल गले में टंगिए जरा संध है छोड़ेगा क्या ईश्वर भले छूट जाए जरासंध नहीं छूटता और इस जरासंध ने क्योंकि स्वभाव से यह पिशाच है कटी हुई लॉल्टी है इसकी दो भागों में जिसकी ईमानदारी बढ़ गई वो महा बईमान है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का यही हम सब की अवस्था है हम एक गोविंद की तो नहीं नहीं चाहते हमें जरा संदेही ही रह सकता है आएंगे रिचा को भी लेने ले बीच में ये रहना जाए आज की रिचा खोल लें कहा विश्व भी अग्नि अग्नि भी अग्नि भी इम यज्ञम इदम वचनोध सहसु यो ये आज की ऋषा है और ये सुख का आज समापन है अगले रविवार से इसी ऋषि का अगला सुख हम आरंभ करेंगे तीसरा सुख यही समापन होता है विश्व भी विश्व धन अभिमाने विगत मृत्यु जो मृत्यु से रहित करने वाला है पुनः पुनः जीवंत करने वाला है, इसको विश्व क्यों कहते हैं हम अभी भस्मी में लौटा है फिर बालक के रूप में आ गया अथवा किसी जीवनी में आ गया इसलिए यह मौत को नकार के लौटने वाली जो वृत्ति है उसके कारण सचराचर का नाम हमने रखा क्या विश्व धरती है ना तो कहा विश्व कि मौत को नकार कर अभिमाने सम्मुख करने वाले जीवन के सम्मुख करने वाले हमें जीवंत करने वाले अग्नि ही आत्मा ही यज्ञ ही ब्रह्म ज्वाला जो हमें प्रज्वलित है अग्नि भी ही इमाम अपनी अग्नियों में ही जैसे पहले सामग्रियों से हमें रूप दिया है इमाम माने इस मांति आज हमें फिर ग्रहण करो We offer ourselves to thee, hey, हे आत्मा हे यज्ञ आज हम फिर आपको अर्पित हो गए कलचिता की लकड़ियों पर जलना होगा क्यों ना हम आपकी ही पवित्र अग्नियों का वर्ण कर ले तो भटकाओं से तो बच जाएंगे आज तो हम सबके मुकदर में वो लकड़ियों की आग है क्योंकि हम भीतर जाना ही जो नहीं चाहते तो कहा विश्व अभी ही अग्नि मौत से छुड़ा करके पुनः जीवंत करने वाले जीवन का सम्म कराने वाले फिर जगमोत ज्योतिर्मय जीवन में लाने वाले अग्नि ही आत्मा ही यज्ञ अग्नि ही ही इम इस भांति जो अग्नियों में आज पुनः हम सबको सामिग्रीवत ग्रहण करो यज्ञ और इस भांति हमारा फिर से यज्ञ करो जैसे पहले भस्मी से अन्न और अन्न से हमें बालक का रूप दिया था कोई नहीं जानता आपके अतिरिक्त कहा विश्व अभी ही आगने आगने अग्नि भी एवं यज्ञ बचा माने वच, सूर्य की जैसी दहती ज्वालाओं में अग्नियों में यज्ञ की उन परम अग्नियों में प्रलय की अग्नियों में हे आत्मा हे यज्ञ आज हमें फिर अपने में ग्रहण करो क्योंकि जो आप में जलता है उसका उत्तरोत्तर नया जन्म होता है भस्मिया जली तो आना का रूप पाया जबकि लकड़ियों की आग पे ऐसा नहीं होता है दोनों अग्नियों में भेद है और जो इस भेद को नहीं जानते वो ईश्वर को भी नहीं जानते और इन्हीं आग, भोजन रूपी अग्नियां जब आत्मज्वालाओं में यज्ञ हुई तो हमें शिशु का रूप पाया फिर फिर वो यज्ञ होती रही हमें सांसें धड़कने ऊर्जा सब इसी यज्ञ में मिलती रही तो अन्न यज्ञ होकर भी नष्ट नहीं हुआ ऊर्जा में शक्ति में मेरी अगली सृष्टि में लौटता रहा है तो कहा विश्व अभी ही अग्नि अग्नि भी ही इदम यज्ञम चनु धा सहसूर्य हो जैसे अन्न की भांति ही चना माने अन्न चना चनो का हो जाएगा चनाहा अन्न के भांति वनस्पतियों की भांति था आज फिर हमको वनस्पतियों से बने इस देह को धारण करो ज्योतियों में सारे सुख और से कर, यहो फिर उत्पन्न करो हमें हम देवत्व में जाए आवागमन से मुक्त हों, हम उत्तरोत्तर उत्थान को पाएं, जैसे भस्मी से अन्न अन्न से बालक बने हैं अब अगली अवस्था पाए हम लौट घर को जाएं हर विचार की एक तड़प है ध्यान से यदि आप वेद पढ़ते आ रहे हैं और ये वही तड़प है जो मैंने उन तीनों उपन्यासों में आपको बताई है कि जीवन को हमने यहां स्थानांतरित किया था आदिकाल में इस धरा को भी जीवंत करने के लिए और वो भगवान राम के पूर्वज थे महाभारत की कथा में हमने आपको बताया उस महाकाव्य महाराज सागर ने सबसे पहले ये प्रयास आरंभ किए लेकिन उनके प्रयास खंडित हुए और उन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया तप को गए और फिर वे कभी कुछ नहीं कर पाए उन्हीं के प्रपोत्रों में भागीरथ ने जल और जीवन को धरती पर उतारा और क्योंकि शरीर के बिना मैं ग्रेविटी में माया में नहीं रह सकता जैसे ऑक्सीजन चैंबर और खोल के बिना मैं सागर की तलहटी में नहीं रह सकता तो मुझे बॉडी सिर्फ यहां की जरूरत है ना कि आकाश की जरूरत है ये एक रक्षक कवच है मेरा ये किला है जिसमें मैं और इसकी रक्षा आत्मा कर रहा है और ये ग्रेविटी के साथ युद्ध कर रहा है इसी को महाभारत महाकाव्य में एक युद्ध के रूप में दर्शाया है क्या ईच सेल ऑफ माय बॉडी इज डाइंग ए एं मंथ एंड फ्यू डेज ब्लड तीन महीना बीस दिन बोन के सेल्स और भी जल्दी मरते हैं इन्हीं को बारंबार केले की के रिपेयर करता है आत्मा और ये युद्ध चलता रहता है सैनिक मरते रहते हैं नई सेनाएं तैयार हो जाती हैं इसी महाभारत का नाम है जीवन और इस फाइट को इसलिए वो मेंटेन कर रहा है कि मैं किसी तरह आत्मज्योतियों का सहयोग करके अपने निमित धर्मों का निर्वाह करता हुआ उस अनंत की यात्रा पर जाऊं क्योंकि इस धरती के बाहर मुझे शरीर नहीं चाहिए और ये शरीर का मैं कोई दास नहीं हूं कोई इसका पंगू नहीं हूं केवल माया में हूं माया के उपरांत नहीं हूं तो जब धरती पर मानव फंस के रह गया और जीवन के सारे सूत्र टूट गए तो ये हुआ कि चार लाख बत्तीस हजार वर्ष हमें कलयुग की जीना पड़ेगा तो चलो जीवन को एक नाटक बना करके जीवन को भी धड़काते रहें इस धरती पर जीवन को बनाए रहें और इस पूरे सौर्यकर परिक्रमा को सूर्य की जो परिक्रमा है इसे सतयुग पर्यंत ऐसे ही झेल लें क्योंकि यहाँ रहें यह ओजोन लेवल पर जिसे हम इंद्र कहते हैं रा कोई वहाँ हमें फिर बॉडी नहीं चाहिए दोनों अवस्थाओं में हमारी जो अवस्था है हम रह सकते हैं लेकिन इसके आगे हम अपने मूल स्थान तक नहीं पहुंच सकते तो हर वेद में यह तड़प हर ऋषा में हमने पाई है कि मैं इस सामग्री को यहीं जलाऊं और ज्योति बनके अनंत की राह जाऊं तुम तो मेरा घर कहाँ है मैं किस देश का वासी हूं मेरी नाती रिश्ते कहाँ है वो कौन गली कौन सा परिवार है जहा मेरा मूल निवास है मेरे असली लोग हैं जो इस प्रवचन में अरम नहीं हमने कहा था और वही कह रहे कि विश्वे भी अग्नि अग्नि भी ही इम यज्ञ व चाह मैं संधि विचेद करता जा रहा हूं च नो धा दाह विश्व अदिमा विगत करने वाला नष्ट करने वाला स्व माने मृत्यु मृत्यु को पछाड़ करने वाले सत्य ज्योतियों का जीवन का सम्मुख कराने वाले हे आत्मा ही अग्नि अग्नि भी इन्हीं अपनी ब्रह्म ज्वालाओं में इम इस भांति यज्ञ ऐसी जलाओ मुझे यज्ञ करो मेरे इस शरीर रूपी सामग्री को वचा प्रलय की अग्नियों में सूरज की ज्योति और कांतल में जानो धा जैसे तुमने अन्न को धारण करके सहसो यू मुझे इस दिव्य मनुष्य योनि के सारे सुखों को दिलाया था आज मुझे ग्रहण करके एक बार फिर मेरा जन्म कराओ मुझे फिर उत्पत्ति की ओर ले चलो मैं यहां रुके नहीं रहना चाहता अब लौट घर को जाना चाहता हूं उस अनंत को छूना चाहता हूं जहां की मैं धरोवर मुझे वो गगन चाहिए जहां से टूटकर यहां गिरा आप मकान छोड़ पाएंगे आप कपट छोड़ पाएंगे आप ईर्षा देश लोभ मो आसक्तियों का परित्याग कर पाएंगे क्या सचमुच कर पाएंगे कथा यही खड़ी है और इस प्रकार ये तीसरे ऋषि का भी तीसरे सूत्र समापन कर चुके हैं एक एक रीता में एक ही तड़प रही है हमारी कैसे मैं अपना घर पाऊ अथवा क्या इन्हीं निमित नाटकों में कभी प्रेत यूनियों में कभी कीट में कभी मच्छर में इसी में भटकता रहूंगा मेरा उद्धार मेरी भीतर होना है और जब तक मैं अपना सगा नहीं बनूंगा मैं भीतर जाऊंगा कैसे मैं अपने को तो पढ़ूंगा जानूंगा पहचानूंगा कैसे मेरी सुदिया लौटेंगी कैसे एक कीड़े से भी निकृष्ट होकर मैं मनुष्य होने में जी रहा इतनी आसक्ति कीट को नहीं होती जितनी मुझे है इतना झूठ कपट कीड़े में नहीं होता फरे नहीं होता जितना आज मुझ है